दोस्तों, कब आखरी बार आपने अपने दिमाग को खामोश होता महसूस किया था? अक्सर हम सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या करना है, और इसी सोच में हम अपना आज खो देते हैं। एकहार्ट टॉले कहता है, जिंदगी कभी कल नहीं होती, जिंदगी सिर्फ अभी होती है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजने� अगर तुम सिर्फ एक पल के लिए अपने thoughts को side कर दो और बस अभी महसूस करो, तुम्हें सुकून मिलता है ना? वही सुकून तुम्हारा असल self है। ये किताब एक spiritual manual नहीं, एक awakening है, एक याद दिहानी के तुम्हारे अंदर एक stillness है, जो हर stress, हर दुःख, हर confusion से परे है। The power of now कहती है, तुम्हें खुशी मिलनी नहीं तुम्हें बस realise करना है कि वह तुम्हारे अंदर पहले से है। बस तुम्हारा mind इतना loud हो गया है कि उसकी आवाज़ दब गई है। तो चलो एक journey शुरू करते हैं। ना past में ना future में, बस यहाँ इस पल में, अभी।